संवेदनों संवेदनों के पंख, ब्लॉग की, की एक, एक और पेशकश, दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है प्रेमचंद की बाल कहानी परीक्षा जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई जा कर महाराज ऐसी विनय की, की दीन श्रीमान की सेवा 40 साल तक की अब मेरी अवस्था भी ढल गई राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही कहीं भूल चुक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे सारी जिंदगी की लेक नामी मिट्टी में मिल जाए राजा साहब अपने अनुभव नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे बहुत समझाया लेकिन जब दीवान साहब ने न माना तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आपको ही खोजना पड़ेगा दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझें वे वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों यह जरूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हों मगर, मगर पुष्ट पुष्ट, पुष्ट होना आवश्यक, आवश्यक है मंदाग्नि के मरीज, मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं एक, एक महीने तक, तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार, विचार की देखभाल की जाएगी विद्या का कम परन्तु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में पहलका मचा दिया ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं केवल नसीब का खेल है सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता कोई पंजाब से चला आता था तो कोई मद्रास से, कोई नई फैशन का प्रेमी तो कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला बेचारे सनत के नाम रोया करते थे यहाँ उसकी कोई जरूरत नहीं थी रंगीन एमा में चोगे और नाना प्रकार के अंग रखे और कंटो देवगढ़ में अपनी सजधज दिखाने लगे लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटो की ही थी क्योंकि सनद की कैद न होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता है सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सरकार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोजेदार मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिना करते थे हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था मिस्टर अ नौ बजे दिन तक सोया करते थे आजकल वे बगीचे में पहलते हुए उषा का दर्शन करते थे मिस्टर ब को भुक्का पीने की लत थी आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे मिस्टर द सा और ज में उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे महाशय को नास्तिक थे हक्सले के उपासक मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पद हो जाने की शंका लगी रहती थी मिस्टर ल को किताब से घृणा थी परंतु आजकल कल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता था शर्मा जी घड़ी रात से ही वेद मंत्र पढ़ने में लगते थे और मौलवी साहब को नमाज और तलावत के सिवा और कोई काम न था लोग समझते थे कि एक महीने का झंझट है किसी तरह काट ले कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है एक दिन नए फैशन वालों को सूची की आपस में हॉकी का खेल हो जाए यह प्रस्ताव हॉकी के मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया यहाँ भी तो आखिर एक विद्या है इसे क्यों छिपा रखी संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए चलिए तय हो गया फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगा रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी बड़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल, खेल खेलते थे दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे खेल बड़े उत्साह से जारी था धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार है संध्या तक यही धूम धाम रही लोग पसीने से तर हो गए खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी हाफते हाफते बेदम हो गए लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका अंधेरा हो गया था इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था उस पर कोई पुल न था पथिको को नाले में से चलकर आना पड़ता था खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी, गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी वह कभी बैलों को ललकारता कभी पहियों को हाथ से ढकेलता लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर गाड़ी ऊपर को न चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसककर नीचे पहुँच जाता किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर कर बैलों को मारता लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता मगर वहाँ कोई सहायक नजर न आता गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ खिलाड़ियों ने भी उसको देखा मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति न थी उनमें स्वार्थ था मद था मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी न था लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था आज हॉकी खेलते हुए उसके पैर में चोट लग गई थी लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, ठिठक गया उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गयी डंडा एक किनारे रख दिया कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दू किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है झुककर बोला हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँगा युवक ने कहा मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो अच्छा तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो मैं पहियों को ढकेलता हूँ अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है किसान गाड़ी आरोप जा बैठा युवक ने पहिए को जोर लगाकर कर उकसाया कीचड़ बहुत ज्यादा था वह घुटने तक जमीन पर गड़ गया लेकिन हिम्मत ना हारी उसने फिर जोर किया उधर किसान ने बैलों को ललकारा बैलों को सहारा मिला हिम्मत बन गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी किसान युवक के सामने हाथ जोड़ खड़ा हो गया बोला महाराज आपने आज मुझे उबार लिया नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता युवक ने हंसकर कहा अब मुझे कुछ इनाम देते हो किसान ने गंभीर भाव से कहा नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा उसके मन में एक संदेह हुआ क्या यह सुजान तो नहीं है आवाज मिलती है चेहरा मोहरा भी वही है किसान ने भी उसकी ओर दृष्टि से देखा शायद उसके दिल के संदेह को भाप गया मुस्कुरा बोला गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है निदान का महीना पूरा हुआ चुनाव का दिन आ पहुंचा उम्मीदवार लोग प्रातःकाल से ही अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया शहर के रईस और धनाढ्य लोग राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सजधज बनाए दरबार में आ उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशय मैंने, मैंने आप लोगों लोगो को जो कष्ट दिया है इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल भी हृदय वह जो उदार हो आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं उन तक हमारी पहुंच नहीं मैं रियासत के पंडित जानकी नाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी मगर उन आंखों में सत्कार था इन आंखों में ईर्ष्या सरदार साहब ने फिर फिर, फिर फरमाया आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति ना होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे उसके हृदय में साहस आत्मबल और उदारता का वास है ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सताएगा उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी ना हटेगा अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की बाल कहानी परीक्षा वाचक स्वर भारती परिमल।